शोक रहित होकर सुखी हो जाए जहा ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे उस आनंद परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहे स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला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 भ्रमवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है अपरिवर्तनीय चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करे और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करे हे पुत्र बहुत समय से आप मैं शरीर हूं इस भाव बंधन से बंधे है स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जाए आप असंग अक्रिय स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त है आपका ध्यान द्वारा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 आप इच्छा रहित विकार रहित घन यानी ठोस शीतलता के धाम अघात बुद्धिमान है शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए आकार को असत्य जान कर निराकार को ही चीर स्थायी मानिए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 उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है आत्मा अज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है आत्म ज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता है रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है रस्सी का ज्ञान हो जाने पर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 यह निश्चित है कि इस शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन है केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है अब इसमें क्या कल्पना की जाए शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष और भय ये सब कल्पना मात्र ही है इनसे मुझे चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन है आश्चर्य कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरे को नहीं देखता हूं वह भी निर्जन ही प्रतीत होता है अब मैं किससे मोह करू न मैं शरीर हूं न यह शरीर ही मेरा है न मैं जीव हू मैं चैतन्य हूँ मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन थी आश्चर्य मुझे आनंद महासागर में चित्तवायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उपस्थित हो जाती है मुझ आनंद महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी वणिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है आश्चर्य मुझ आनंद महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती है मिलती है खेलती है और स्वभाव से मुझ में प्रवेश कर जाती है अध्याय दूसरा समाप्त